कठोप निषद शांकर भाष्य अध्याय एक वल्ली दो आशीण दूर व्रजती शयानो जाति कस्तम देव मदन योगा तो मर्ति वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है मद हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है आसीनोवस्थितौ चल एवं सन्दूर व्रजति शयानो जाति एवं मदाद समदो अमदर्षो अहर्षश्च मृद्धर्म वानतो अशक्यवाद ज्ञातम कस्तम मदामदम देव मदन्नो ज्ञातमर्हती आसीन अवस्थित अर्थात अचल होकर भी वह दूर चला जाता है तथा शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है इस प्रकार वह आत्मा देव समद और अमद यानी हर्ष सहित और हर्ष रहित विरुद्ध धर्म वाला है अतः तो जानने में न आ सकने के कारण उस मदयुक्त और मदरहित देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है अस्मदा देर एवं सूक्ष्मे पंडित सुविध्योंय आत्मा स्थिति गति विरुद्धनेकधर्मोपाधिवादिद्धर्म्वाद नीतीव चिंता मड़ीव दव भाषते अतो दुर्व्यग्येयत्व दर्शयति कस्तम ज्ञात अर्ति यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्मबुद्धि विद्वानों के लिए ही सुविज्ञेय है स्थिति गति तथा नित्य और अनित्य आदि अनेक विरुद्ध धर्मरूप वाला तथा विपरीत धर्म युक्त होने से ज चिंतामणि के समान विश्व रूप से भाजता है अतः मेरे सिवा उसे और कौन जानने योग्य है ऐसा कहकर उसकी दुर्व्यग्ञता दिखलाते हैं कारण उपशम शयन कारण जनितईक देश विज्ञान से उपशम भवति से यदा चम केवल सामान्य विज्ञानवाद सर्वतो जातीव यदा विशेष विज्ञानस्थ स्वन रूपेण स्थित एवं सन्मन आदि आदिगति तदुपाधिवादूर व्रजती व सके वर्तते इंद्रियों का शांत हो जाना शयन है शयन करने वाला पुरुष का इंद्रियजनित एक देश संबंधी विज्ञान शांत हो जाता है जिस समय ऐसी अवस्था होती है उस समय केवल सामान्य विज्ञान होने से वह सब ओर जाता हुआ सा जान पड़ता है और जब वह विशेष विज्ञान में स्थित होता है तो स्वरूप से अविचल रहकर भी मन आदि उपाधियों वाला होने से उस मन आदि की गतियों में जाता हुआ सा जान पड़ता है वस्तुतः तो वह यहीं रहता है तद सोकात्यय शोकात्यय इत्यादि दर्शयती तथा अब यह भी दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है अशरीरम शरीर से शरीर सुवस्थे सुवस्थितम महातम विभुमात्मा नम धीरो न शोचती जो शरीरों में शरीरहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष नहीं करता। कर्ता अशर स्वनूपेण आकाशक आत्मा तम शरीर शरीरसु दृमुष्यादी शरीर अन्वस्थु अवस्थित रु अवस्थित नृत्य अविकृत महाम्पेक्ष श्यायाह विभु व्यापन आत्मा आत्मग्रहण सतो प्रदर्शनाथ आत्मश्रत्यगात्म्यतस्मा मा अयम धीरो धीम शोचती नम विद शोकोपत्तिन आत्मा अपने स्वरूप से आकाश की समान है अतः देव पित्री और मनुष्यादि शरीरों में अशरीर है अनवस्थित अवस्थिति रहित यानी अनित्यों में अवस्थित नित्य अर्थात अविकारी है तथा महान है अर्थात किससे महान है इस प्रकार महतत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका करके कहते हैं उस विभु अर्थात व्यापक आत्मा को जानकर यहाँ आत्मा शब्द अपने से ब्रह्म की अभिन्नता दिखाने के लिए लिया गया है क्योंकि आत्मा शब्द प्रत्यगात्म विषय में ही मुख्य है ऐसे उस आत्मा को यही मैं हूँ ऐसा जानकर धीर बुद्धिमान पर शोक नहीं करता क्योंकि इस प्रकार के आत्मवेदता में शोक बन ही नहीं सकता यद्यपि दुर्विग्ञ अयं आत्मा तथापि उपायेन सुविज्ञेय सुवेय्याह यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय तो है तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञेय ही है इस पर कहते हैं आत्मा आत्मकृपा साध्य है आत्मा नमे धयान ना आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधयान बहुनाश्रुतेन जमे वैस वृणुते तेन लभ्य तस् इस आत्माते तनुस्वाम यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है नायमा आत्मा अनेक वेद वेदीकर लभ्यो जेयो नापया ग्रंथारणशक्तिया न ना बहुना श्रुते केवल कें तब्युच्य यह आत्मा प्रवचन अर्थात अनेको वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है ना मेधा यानी ग्रंथार्थ धारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है और न केवल बहुत सा श्रवण करने से ही तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इस पर कहते हैं यमेव स्वात्मा अनमेष साधको प्रणुते प्राथयते तेनवात्मना वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञात एवमेत निष्काम एव सत्माथयत आत्मनिवात्मा लभ्यत यह साधक जिस आत्मा का वरण प्रार्थना करता है उस वरण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है अर्थात उससे ही यह ऐसा है इस प्रकार जाना जाता है तात्पर्य कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है कथम लभ्यतुच्य तस्त्म काम से आत्मा मृणुते प्रकाशयति परमा की तनु स्वाम स्वीया स्वया थाम्यम किस प्रकार उपलब्ध होता है इस पर कहते हैं उस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने परमार्थिक स्वरूप अर्थात अपने याथात्म को निवृत्त प्रकाशित कर देता है किमचान्य इसके सिवा दूसरी बात यह भी है आत्मज्ञान का अनधिकारी नावृतो दुश्चरिता ना शांतो ना समात ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने लैन मापनुआत से निवृत्त नहीं हुआ है जिसके इंद्रिया शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता न दुश्चरिता प्रतिषिधात्ति पाप कर्मणो विरता अनुपरतो नापींद्रिय लौल्याद अशांतो अणुर नाप्य सहित अनेका ग्रमण विषिप्तचि सभी फलावान्नाप्य शांतमसो व्यापतचि प्रज्ञन ब्रह्म विज्ञानैन प्रकृत आत्मायास् दुश्चरितारत इंद्रियलौल्या समाहित समातचित्ता समाधान फलाद पथांत मानस चाचार्य वान प्रज्ञालेन प्रज्ञान यथोक्त आत्मा प्राप्त दो दुश्चरित कर्म यानि श्रुति स्मृति से अविहित पाप कर्म से अविरत अनुपरत है वह नहीं जो इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत यानी उपरित शून्य है वह भी नहीं जो असमाहित अर्थात जिसका चित्त एकाग्र नहीं है जो विक्षिप्त चित्त है वह भी नहीं तथा समाहित चित्त होने पर भी उस एकाग्रता के फल का इच्छुक होने के कारण जो अशांत चित्त है जिसका चित्त निरंतर व्यापार करता रहता है वह पुरुष भी इस प्रस्तुत आत्मा को केवल आत्मज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता अर्थात जो पापकर्म और इंद्रियों के चंचलता से हटा हुआ तथा समाहित समाचित और उस समाधान के फल से भी उपशांत मना है वह आचार्यवान साधक ही ब्रह्मज्ञान द्वारा उपर्युक्त आत्मा को प्राप्त कर सकता है यस्वन एवं भूत किंतु जो साधक ऐसा नहीं है उसके विषय में श्रुति कहती है यस्य ब्रह्मा च चत्रम च उभे भगवत ओद मृत्युश्योपेचनम क यथावेद यहाँ आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन साकादी है वह जहाँ है उसे कौन अर्थात पुरुष इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है मनो यत्मनो ब्रह्मधम विधारके भूते उभे भवतः ओदनुनमत सामा सर्वरोपी मृत्युपेचनम से इवोदन सेसन अप्याप्तस्थ प्राकृतु यथोक्त रहितः सन क इथा इतमेव यथोक्त साधन वान वेत्यर्थ वेद विजाति आत्मेति संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण जिस आत्मा के ओदन भोजन है तथा सबका हनन करने वाला होने पर भी मृत्यु जिसका भात के लिए उपसेचन के समान है अर्थात भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है उस आत्मा को जहाँ कि वह है ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनों से रहित और साधारण बुद्धि वाला पुरुष है जो इस प्रकार उपरयुक्त साधन संपन्न पुरुष के समान जान सके इति श्रीमत् परमहंस प्रजिकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवत पिता तो कठोपनिषद द्वितीय प्रथमाध्याली भाष्य समाप्त